फिर यहां विदुषी स्त्री के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे माता अपने स्तन के दूध से संतान की रक्षा करती है वैसे विदुषी स्त्री सब कुटुंब की रक्षा करती है जैसे सुंदर घृतान पदार्थों के भोजन करने से शरीर बलवान होता है वैसे माता की सुशिक्षा को पाकर आत्मा पुष्ट होता है फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो लोग प्रथमा अवस्था में ब्रह्मचर्य से उत्तम उत्तम शिक्षा आदि सेवन करके योग्य कामों को प्रथम करते हैं वे आप्त अर्थात विद्यादि गुण धर्मादिकारियों को साक्षात किए हुए जो विद्वान उनके समान विद्वान होकर विद्यानंद को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठानों में किए हुए हवन आदि से पवन और वर्षा जल की शुद्धि होती है उससे शुद्ध जल वर्षने से भूमि पर जो उत्पन्न हुए जीव वे तृप्त होते हैं इससे विद्वानों को पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य आदि कर्म जल के समान है जैसे ऊपर जाता और नीचे आता वैसे अग्नि होत्राद से पदार्थ का ऊपर जाना और नीचे आना है फिर सूर्य के दृष्टांत से विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य लोक भूलोक के बीच स्थित हुआ सबको प्रकाशित करता है वैसे ही विद्वान जन सब लोकों के मध्य स्थिर होता हुआ सबके आत्माओं को प्रकाशित करता है जैसे सूर्य वर्षा से सबको सुखी करता है वैसे ही विद्वान विद्या उत्तम शिक्षा और उपदेश दृष्टियों से सब जनों को आनंदित करता है इस सुक्त में अग्नि काल सूर्य विमान आदि पदार्थ तथा ईश्वर विद्वान और स्त्री आदि के गुण वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 164वां सुक्त 23वां वर्ग और 22वां अनुवाक पूरा हुआ अब 15 ऋचा वाले 165वें सूक्त का आरंभ है उसमें आदि से विद्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है प्रश्न जैसे पवन वर्षाकर सबको तृप्त करते हैं वैसे विद्वान जन भी राग द्वेष रहित धर्म युक्त किस क्रिया से जनों की उन्नति करावें और किस विज्ञान वह अच्छी क्रिया से सबका सत्कार करें इस विषय में उत्तर यही है कि आप सज्जनों की रीति और वेदोक्त क्रिया से उक्त क्रिया करें फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे वायु संसारस्थ पदार्थों को सेवन करते हैं वैसे ब्रह्मचर्य और विद्या के बोध से परम श्री को सेवन जैसे अंतरिक्ष में उड़ते हुए सीनादि पक्षियों को देखते हैं वैसे ही भूगोल के साथ हम लोग आकाश में रमै और सबको रमावें इसको विद्वान ही जान सकते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे सूर्य एकाकी सबको खींच के आप प्रकाशमान होता है वह जैसे आप्त विद्वान सर्वत्र भ्रमण करता हुआ सबको सत्य पालने वाला करता है ववस्य तू कहां जाता है कहां से आता है क्या करता है यह पूछता हूं उत्तर कह धर्मयुक्त मार्गों को जाता हूं गुरुकुल से आता हूं पढ़ाना वा उपदेश करता हूं यह समाधान है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है जो उदार है वे मेग के समान सब के लिए समान सुखों को वर्षाते हैं, सब के लिए विद्या दान की कामना करते हैं, जैसे अपने को सुख की इच्छा करते हैं, वैसे औरों को सुख करने और दुखों का बिनाष करने को सब चाहेंगा। भावार्थ जो शरीर से बल और आरोग्य युक्त धार्मिक बलिष्ट विद्वानों से सब कामों का समाधान करते हुए सबके सुख के लिए वर्तमान अत्यंत राज्य के न्याय के लिए उपयोग करते हैं वे शीघ्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो मनुष्य विद्याओं को धारण कर सूर्य जैसे मेघ को वैसे शत्रु बल को निवृत्त करें वे सब विद्वान के प्रति पूछें कि जो सबको धारण करने वाली शक्ति है वह कहां है सर्वत्र स्थित है यह उत्तर है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे इस संसार में विद्वान जन पुरुषार्थ से सबको विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त करते हैं वैसे इनको सब सत्कार युक्त करें जो सब विद्याओं को पढ़ाने और सबके सुख को चाहने वाले हैं वे पढ़ाने और उपदेश करने में प्रधान हों भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य से प्रेरित वर्षा से समस्त जगत जीवता है वैसे त्रुवों से होते हुए विघ्नों को निवारने से सब प्राणी जीविते हैं भावार्थ जैसे अंतर्यामी ईश्वर से अव्याप्त कुछ भी नहीं विद्यमान है न कोई उसके सदृश्य उत्पन्न होता न उत्पन्न हुआ और न होगा न वह नष्ट होता है किंतु ईश्वर भाव से अपने कर्तव्य कामों को करता है वैसे ही विद्वानों को होना तथा जानना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे जगदीश्वर अनंत पराक्रमी और व्यापक है वैसे विद्वान जन समस्त शास्त्र और धर्म कृत्यों में व्याप्त होवें और न्यायाधीश होकर इन मनुष्याद के सुखों का संपादन करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है विद्वान जन जैसे पढ़े और शब्दार्थ संबंध से जाने हुए वेद पढ़ने वाले के आत्मा को सुख देते हैं वैसे ही औरों को भी सुखी करेंगे ऐसा मान के वे अध्यापक शिष्य को पढ़ावें जैसे आप ब्रह्मचर्य से रोग रहित बलवान होकर दीर्घजीवी हों वैसे औरों को भी करें भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जो स्त्री पुरुषों को विद्याओं में प्रकाशित और उन्हें प्रशंसित गुण कर्म स्वभाव वाले कर धर्मयुक्त व्यवहारों में लगाते हैं वे सबके सुभूषित करने वाले हैं भावारथ मनुष्य सबके मित्र हों और जन को विद्या पहुंचाकर सबको धर्म युक्त पुरुषार्थ से संयुक्त करें जिससे ये सर्वत्र सत्कार युक्त हों और आप सत्य असत्य जान औरों को उपदेश दें भावारथ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे शिल्पजन सिर्फ विद्या से सिद्ध की हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं वैसे वेदार्थ और वेद ज्ञान सबको सेवन चाहिए जिस कारण वेद विद्या के बिना अतिव सत्कार करने योग्य विद्वान नहीं होता भावार्थ जो आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा पुरुषार्थी विद्वान पुरुषों की उत्तेजना से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर धर्म युक्त व्यवहार का आचरण करते हैं उनके जन्म की सफलता है यह जानना चाहिए इस सुक्त में विद्वानों के गुण के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 165वां सुक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ इस अध्याय में वसु रुद्र आदिकों के अर्थों का प्रतिपादन होने से इस अध्याय में कहे हुए अर्थों की पिछले अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ संगति वर्तमान है यह जानना चाहिए द्वितीयाष्टक के तृतीयो अध्याय समाप्तः अथ द्वितीयाष्टक के चतुर्थाध्याय आरभ्यते अब द्वितीयाष्टक के चतुर्थाध्याय और 166वें सुक्त का आरंभ है उसके आरंभ से ही मरुच्छबdart प्रतिपाद विद्वानों के गुण को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है विद्वान जन जिज्ञासु जनों के प्रति वर्तमान जन और पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के निमित्त ज्ञान को उनके कार्यों को देखकर उपदेश करें और जैसे मनुष्यों के ब्रह्मचर्य और जितेंद्रियता आदि गुण से शरीर और आत्म मन पूरे हों वैसे करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सबके उपकार में प्राण के समान तृप्त करने में जल अन्न के समान और आनंद में सुंदर लक्षणों वाली विदुषी के पुत्र के समान वर्तमान हैं वे श्रेष्ठों को बड़ा और दुष्टों को नमा सकते हैं अर्थात श्रेष्ठों को उन्नत दे सकते और दुष्टों को नम्र कर सकते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को वायु के समान सबके सुखों को अच्छे प्रकार विद्या और सत्य उपदेश से जल से वृक्षों के समान सींचकर मनुष्यों की वृद्धि करनी चाहिए भावार्थ विद्वान जन निज शास्त्रीय अद्भुत बल से रथ आदि बनाके नियत गतियों में जा आकर सत्य विद्या पढ़ाने और उनके उपदेशों से सब मनुष्यों को पालके असत्य विद्या के उपदेशों को निवृत्त करें